मैंने एक दिन जाकर माँ से कहा माँ मुझे तो शांति नहीं मिलती मन हमेशा चंचल रहता है काम भाव नहीं जाता यह बात सुनकर माँ एक तक दृष्टि से मेरी ओर बहुत देर तक देखती रही कुछ बोली नहीं माँ का चेहरा देखकर मुझे बड़ी आत्मग्लानी हुई मैंने माँ से क्यों यह बात कही उनकी चरण धूल लेकर मैं श्री मास्टर महाशय के घर गुरुप्रसाद चौधरी लेन में गया मास्टर महाशय के चरण धुर लेकर बोला आपने ठाकुर की बहुत पससेवा की है मेरे सिर पर जरा हाथ फेंक दीजिए सिर गरम है उन्होंने कहा यह क्या आप माँ की संतान हैं माँ आपसे बहुत स्नेह करती हैं फिर आप मेरे पास क्यों याचना करते हैं क्या माँ ने आप पर कृपा दृष्टि नहीं की मैं हाँ बहुत देर तक दृष्टिपात किया था मास्टर महाशय तब फिर क्या है सदानंदे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 तो ले लूँ माँ ने स्मित हास्य से स्वयं ही कहा ये लो बेटी तत्पश्चात कंघी में उलझे बाल को निकालकर कर माँ ने उसके हाथ में दे दिया एक स्त्री भक्त ने पूछा यह बहू कौन है माँ माँ रांची में सुरेन रहता है यह उसकी स्त्री है ठाकुर पर सुरेन का अगाध विश्वास है उस दिन माँ उसे लेकर गंगा स्नान को गई हम लोग जो गमथा कपड़ा माँ के लिए ले गए थे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 उसे पैर दबाने को कहा मेरी लड़की एक कंबल पर सोई थी उस पर उसने पेशाब कर दिया मेरी पत्नी जब उसे लेकर धोने चली तो माँ ने उसके हाथ से उसे लेकर स्वयं धो लिया पत्नी के यह पूछने पर कि माँ तुम क्यों धोओगी? माँ ने उत्तर दिया क्यों नहीं धोऊंगी वह क्या मेरे लिए पराई है शाम को जब मैं उद्बोधन आपस गया तो वहाँ केवल उपेन्दू थे सुना